हरिबोलवावन बिहारी जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री भागवत निवास आश्रम की जय

परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय सब संतन की जय श्री नितय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोविंद

राघारम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राघार

गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राघा रमण हरि गोविंद जय जय

श्री वृंदावन विहारी लाल ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति परा शरसून सत्यवती हृदय नंदनोंसो यस्य कमलगल्तम वाग्म मम तगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धाम नमा तत्

हृदय प्रेरणया प्रवर्तिहांबरा तो कुर कोदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव पात्र पात्र विचारण न कुरते न स्वरम वीक्षते दिचारण दे न वा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादुर्लभम

दत्ते भक्तिरस भगवान् गौर परो गतिलकोत्तरेकसन्नी पूनछवींकृत हरिहरीद मुहु नृत्य दुत्मशुंदर चर्चय सिंचत मुर्वीत गायद्भिज पार्षद परिवर्तम् श्री गौरचंद्रम नमः

चरण चरणकमलो केश शेषाद्या साध्या प्रेम सेवा परे, इक, प्राप्ता, ताम सायत मधुना मानसी मनसी मैसे भाव्यां रागाधपाथज मन तस्य नैतिक नारायण नमस्कृत नरम चुन नरोम

सरस्वती व्यास तक जयमुदीर व्वांछाक्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मते मतेर्दया

तुलसी यत्र, यत्र पद्म बनानि पुराण जय मंगल श्री भावनासारह

अष्टकालीन सेवा भावना के अपूर्व रत्नों की दिव्य माला तदनुसार श्री श्री कृष्णदास तात्पाध

प्रातः प्रातकालीन लीला का स्मरण कर रहे हैं और पूर्व प्रसंग में प्रातः बजे से लेकर के तक जो प्रातः काल का समय है उसमें श्री प्रियालाल की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं इसके सूत्र श्री नवद्वीप लीला में श्री महाप्रभु की लीला के और

श्री ब्रज में श्री प्रिया लाल की प्रात कालीला का जो सूत्र है वो सूत्र श्लोक सूत्र पद्य रूप गोस्वामी जी के द्वारा जो प्रकट किया गया और उसी का उपरोह श्री गोविंद लीलामृत में 22 सर्गों में विस्तार पूर्वक हुआ श्री कृष्णान ने दी उसमें उन लीलाओं का गायन किया गया और श्री भावना

श्री कृष्ण भावाना भावामृत उसमें विशेष रूप से श्री विश्व चक्रवर्ती जी ने जिन अष्टकालीन लीलाओं का स्मरण किया उन्हीं का संकलन कर रही हैं अब श्री प्रियाजी अपने भवन में आकर के शयन कर रही हैं सो रही हैं इधर जितने भी सखीगण है उन सखीगणों की भी सखीगणों ने भी

स्नाता बपुश कुपुष स्वभाव स्त निर्माल्य माल्य वसना स्वकाम मनु वृत्ति रताह तयोरिया श्री रूप मंजरी समान गुणाभिधान अब श्री रूप मंजरी जी आदि जो मंजरी गण है उन मंजरी गणों का

स्मरण कर रहे हैं कि उस समय श्री मंजरीगण वे अपने अपनी सेवा में लग गए मंजरीगणों ने स्नातान लिप्त बपशाह पहले ही ये तो नुकुंज में जब आई उसके पहले ही स्नान और अनुलिप्त बसा बपसाह स्नान करके और स्नान के बाद में

के इत्यादि धारण करके चंदन इत्यादि उनको धारण करके अपने ब्रियंग इनको अनुलिप्त करके ये कुभा इन्होंने अपनी आभा को उपशु माने बढ़ाया अर्थात ये शोभा से युक्त तो पहले ही थी श्री मंजरी रूप मंजरी जी और जितनी भी मंजरी और उन्होंने

अब विशेष रूप से श्री प्रिया जी की प्रसादी जो माला प्रसादी मोती प्रसादी जो पीड़ा उनको जैसे श्री मंदिर में प्राप्त किया है उसको धारण करके अब ये उपशुस्वभाष था इन लोगों ने अपनी आभा उसको से उपसुह किया है

तो अपनी शोभा को बढ़ा करके निर्माल ने माल्य बसना भगने दास्य श्री प्रियाजू लालजू के युगल सरकार के निर्माल्य प्रसादी चंदन इत्यादि में प्रयोग में की गई जो वस्तुएं हैं उन प्रसादी वस्त्र अलंकार चंदन इन पीड़ा

इन सबों को ग्रहण करके निर्माल और श्री प्रियाजी के आभूषण इत्यादि उनको इन दासियों ने धारण किया हुआ है प्रसाद में जो मिले हैं पुरस्कार में आशीर्वाद में जो मिले हैं उन वस्त्रों को धारण करके ये आई है क्योंकि त्रोपभुक्त सुगंध वासो अलंकार चर्चता ये भक्तों का स्वभाव है कि

भगत प्रसादी अलंकार वस्त्र इनसे चर्चित होकर के विराजमान प्रास्य स्वकाम इन मंजरियों का एक स्वभाव है कि प्रास्य स्वकाम इन्होंने अपनी कामना का पूरी तरह से त्याग कर दिया है प्रास्य माने फेंक देना इनमें अपनी कामना तो है ही नहीं अनुवृत्ति रता श्री प्रिया लाल को क्या चीज अच्छी लगेगी

यही इन मंजरियों का स्वभाव है अनुवृत्ति माने प्रियालाल को सुख मिले ये इनके जीवन का लक्ष्य है तो इसको कहते हैं अनुवृत्ति उनको सुख मिले इसमें ये रहते हैं, तय श्री प्रियालाल दोनों के सुख में ये आसक्त होकर के विराजमान हैं। श्री रूप मंजरी समान गुणाविधाना आ ये श्री रूप मंजरी, मंजरी के समान ही रूप गुण

और नाम तीनों को धारण किए हुए हैं जैसे किसी पुष्प की मंजरी बड़ी सुंदर भी होती है उसमें सुगंध भी होती है उसमें गुण भी होते हैं मधु भी होता है ऐसे ही श्री रूप मंजरी परम सुंदरी भी हैं, श्री विशाखा के समान ही श्री रूप मंजरी जी का स्वरूप भी है तो श्री रूप मंजरी श्री रूप मंजिरी

रूप से युक्त है और इसी तरह से प्रेम की गंध वो ही इनमें बसी हुई है प्रेम की सुगंध से युक्त है और जो भावोल्लास रूपी मधु वह इनमें विराजमान है जैसे मंजरी के भीतर मधु रहता है ऐसे ही श्री किशोरी जी के प्रति अत्यंत स्नेह धारण करते हुए युगल की सेवा इसी का नाम है भावोल्लास

इस भावोल्लास को धारण करके विराजमान हो माने सखी के प्रति स्नेह की अधिकता होते हुए युगल की सेवा इसको भावोल्लास कहते हैं संचारी से कृष्ण रत्या अधिका पुष्य माना चेत भावोल्लास उच्चते भावोल्लास उसका नाम है कि जहां

श्री कृष्ण रति की भी अपेक्षा कृष्ण के प्रेम की भी अपेक्षा श्री राधिका के प्रेम की जहां अधिकता हो परंतु तो लक्ष्य दोनों को सुख देना क्योंकि श्री राधिका का लक्ष्य शाम सुंदर का सुखी है इसलिए दोनों को सुख प्रदान करना उसका नाम भाव उल्लास तो मंजरियों का ये एक स्वरूप है कि मेरा अपना स्वरूप है मैं राधिका दासी हूं

और मेरे जीवन का लक्ष्य है युगल को सुखद ये स्पष्ट धारणा धारण करके ये मंजरी विराजमान है तो जैसा इनका नाम वैसा ही थे इनका स्वरूप है श्री रूप मंजरी यह रूप मंजरी जो मंजरी के समान ही गुण और अभिधान अभिधान माने नाम दोनों को धारण किए हैं गुणवीर मंजरी के हैं

मधु से युक्त होना कंध से युक्त होना सौंदर्य से युक्त होना ये तीन मंजरी के गुण हैं और वो पुष्प मंजरी में जैसे गुण मिलते हैं वो ही गुण इनमें भी प्राप्त हैं और इनका नाम भी अभिधान भी मंजरी ही है तो रूप मंजरी माने रूपाली परम सुंदरी ये मंजरी होकर के विराजमान है ऐसी ये मंजरी अपूर्व से मंजरी अपूर्व से विराजमान

जहां पर परिकर नाम करके अलंकार का प्रयोग किया गया जहां पर सार्थक अन्वितार्थ शब्द का प्रयोग हो विशेषण का प्रयोग हो वहां पर परिकर अलंकार होता है तो रूप माने स्वयं रूपवती हैं और एक बात और है रूपमंजरी की एक विशेषता है कि रूप निरूपैती रूप जो प्रियालाल लाल की रूपमाधुरी का वर्णन करे और रूप माने जो

भक्त को भी रूप प्रदान करे मंजरी रूप प्रदान करे तो रूप शब्द के तीन अर्थ स्वयं परम परम सुंदरी एक अर्थ फिर दूसरा अर्थ हुआ श्री प्रियालाल की रूप माधुरी का निरूपण करने वाली वे मंजरी हैं तो रूप रूपती रूप जो प्रियालाल की लीला और गुणों का वर्णन करे उसका नाम रूप अथवा रूपती

माने जो स्वरूप को प्रकट कर दे जीव को भी उसका स्वरूप कृपा करके प्रदान कर दे उनका नाम रूप है तो ये समान गुण वाली हैं जैसा इनका नाम है वैसा ही गुण है सुंदर परम सुंदर स्वरूप वाली हैं कृष्ण लीला का गायन करने वाली हैं और जीव को उसका स्वरूप प्रदान करने वाली हैं बोलो रूप मंजरीजू की जय

ऐसी श्री रूप में जी नहीं वे स्नान करके प्रसादी चंदन उनको धारण करके अपनी शोभा परमी सुंदरी परम सुंदर पहले से थी परंतु अपनी शोभा को और अधिक बढ़ाती हुई और भगवत प्रसादी निर्माल्य वस्त्र आभूषण इनसे परम परम सुशोभित होकर के ये दासीगण प्राश्य स्व अपने

स्वार्थ की भावना का पूरी तरह से त्याग करके और रता, श्री लाल की सेवा में ही निरंतर रत होकर के अनुत सरकार की सेवा उसमें रत होकर के जैसा इनका नाम है ऐसी परम सुंदरी रूप का वर्णन करने वाली और जीव के स्वरूप को प्रदान करने वाली ये रूपमंजरी

समान गुण और अभिधान माने नाम वाली हैं जैसा नाम है वैसा ही इनका गुण जय, हैेखा वैदग देव किलमूर्ति भृत तथा यूथेश्वरी सम्यक अरोचित्वा अरोचि दास्यामृता

अनुसमुह अजस्त्र क्या सुंदर पदरचना है शब्दों का प्रयोग कितना सुंदर है विद्युत चमकती हुई उद्युति जिनकी कांति चारों ओर फैल रही है विद्युत माने चमकेली उद्युति माने जिनकी शरीर की कांति चारों ओर बिखर रही है श्री रूपन जी की

क्या विशेषता वर्णन की जाए रूपमंजरी अपूर्व शिशोभित तो होकर के विराजमान है श्री विशाखा के लगभग सभी गुण श्री रूपमंजरी में विराजमान तो सा विद्युत बने विद्युत बने प्रकाशित होती भरी होती हुई उद्यत द्युति जो चमकीली तीव्र द्युति है उसकी

उसको भी जीत लेने वाली है जय माने आकाश की बिजली की चमक को भी जिनके श्रीअंक की चमक जीत लेने वाली है रेखा ये जिनके पदयिक रेखा श्री रूप जी के चरार बिंदी की एक रेखा मात्र वह आकाश की बिजली की चमक को भी

जीत लेने वाली है प्रपद माने पंजा उसकी एक रेखा वह आकाश की बिजली के प्रकाश को जीत लेने वाली है नित्य स्वरूप हैं श्रीमत महाप्रभु के परिकार में श्री रूप गोस्वामी नित्य स्वरूप हैं पंत कृपा करके अवतार काल में श्री रूपमंजरी जी रूप गोस्वामी के साथ में तादात्म होकर के

पृथ्वी मंडल पर हम लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भक्ति सिद्धांत का स्थापन करने के लिए और भजन की रीति को प्रकट करने के लिए रूप प्रकट शिवरूप और प्रकट होकर के हमारे ऊपर कृपा रही हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यहाँ से कोई जीव महा अपराध हो जाएगा कि यहाँ से कोई जीव कहीं प्रमोशन प्राप्त करके ऊपर गया हो ऐसा नहीं है वे नित्य परकर हैं

नित्य पर कृपा कर, करके यहां हमारे तो पर हमारे ऊपर तो जो नित्य है उसका वर्णन किया जा रहा है कहीं अपने हृदय में धारणा लेकर के चलना चाहिए कोई ईश्वर कोटि में, में, में, में है नित्य नित्य पर तो विद्युत उद्युती जय बिजली की जो उद्युती है चमक उसको भी जीत लेने वाली प्रपदयिक रेखा

जिनके पंजे की जिनके नख की चरण के नख की एक रेखा बिजली को भी जीत लेने वाली है तथापि आज मालूम पड़ता है कि मानो विदग्धता ही मूर्ति भ्रता मूर्ति मान होकर के सामने प्रकट हो गई है ऐसी चतुराई और कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी विदग्धता की वे

निदर्शन है विदग्धता का आश्रय है वहां से ही विदग्धता कहीं छीटा छीटा सब जगह बिखरी तो एव किल वैदा विदग्धता ही मूर्तिमान बनकर के मानव रूप जी के रूप में विराजमान है तथापि यूथेश्वरी तम अपनी सम्यक अरो रूप मंजरी यूथेश्वरी बनना नहीं चाहती है

रूप मंजुरी जी में वे सारे गुण हैं जो कि युथेश्वरी में विराजमान हैं परंतु ये युथेश्वरी बनना नहीं चाहती हैं श्याम सुंदर से साक्षात मिलन प्राप्त करना ये नहीं चाहती हैं और यदि कभी श्याम सुंदर हट श्री रूप मंजुरी जी को युथेश्वरी स्वरूप को प्रदान करना चाहें

तो श्री रूप मंजिली जी उसका निषेध कर देती है राधारानी के साथ में ऐसा भाव तादात में है कि राधारणी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वे सारे के सारे लक्षण मिलन के चिन्ह श्री रूप जी के अधर क्षत्र इत्यादि के रूप में उनके अंग में भी प्रकट हो जाते हैं इतनी भाव की समानता

तो यूेश्वरी तम आप सम्यक जो पने को भी, चाहती नहीं है, और कभी प्राप्त भी होता है तो उसमें रुचि नहीं है उसका निषेध कर देती हैं है दास्यामृताब्दी आज दास्य अमृत समुद्र में ही दास्यामृताब्दी ये कहीं गलत छपा हुआ है द्विध कुछ ऐसा उल्टा सीधा छपा हुआ है ना है ये दास्यामृत अब्धि

अनुसनु हूं दास अमृत के अबिमाने समुद्र में ही ये अनुसनु हूं यह डूब गई हैं, दास के दासी ही अमृत है उसके अवधि माने समुद्र उसमें ही ये अनुशासन हूं निरंतर स्नान गोता लगाते हुए विराजमान हैं, मंजरी भाव में ही

सर्वदा विराजमान रहने वाली हैं, है अजश्रमश्रम मान निरंतर निरंतर निरंतर दासा मृत में ही डूबी रहने वाली हैं, ऐसी श्री रूप वे उस समय प्रातः काल के समय श्री राधा रानी के महल में सेवा की सारी व्यवस्था देखने के लिए वहां पर भी लग गई श्री राधा रानी शयन कर रही है श्री

निकुंजेश्वरी अभी श्रमित होकर के आई हैं, चल करके आई हैं, बड़ी कोमल वृंदावन की भूमि ज्यादा श्रम नहीं देती है संकोच की सामर्थ है फिर भी चल करके आई हैं, थोड़ी सी फिर भी थक गई हैं, शयन कर रही हैं, और उसके पहले श्री रूप जी ने स्नान आदि करके वहां पर जितनी भी अन्य वस्तुए हैं उन सारी वस्तुओं को

यथावस्थित व्यवस्थित कर दिया है सेवा की सारी सोझ हमारे ब्रिज में एक शब्द का प्रयोग करते हैं सौज सौ माने सेवा की सामग्री सेवा सोझ सजा करके रख दी है वाणी साहित्य में सौज शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है तो उस सेवा सौज को सजा करके सेवा की सारी सामग्री को सजा करके ये विराजमान हो रही तो ताह माने वे श्री इत्यादि उनकी ये दशा

उन्होंने सेवा की सामग्री तैयार की है अब कैसे सेवा की सामग्री तैयार कर रही हैं, उसका ही वर्णन कर रहे हैं कि श्वश्रुप गार्श्वर्तीजिष्ण धाम बर्फ शिल्प कल धाम तातेन बचलतया वृषभान नई निर्मापितम तदुपमापित तदेव नान्य शिवप्रिया जी के महल में पधारित

प्रिया जी के महल कैसे हैं बोलो जिन महलों को बेटी के लाड़ में श्री ब्रशभान बाबा ने नया भवन तैयार करके बेटी को दिया हुआ है पूरा का पूरा भवन श्री ब्रष्भानु बाबा ने श्री राधा रानी के लिए नया बनवाया है और नया बनवा करके वहां पर वो भवन दिया है तो सशुक्त रातर

गोत्तर पार्श्वर्ती शश्रु माने जो ससुर हैं सास हैं उनके जो भवन उनके पास में ही श्री राधारानी का अलग से महल बनवा करके स्नेह के कारण श्री दृष्मान बाबा ने वो महल तैयार किया है श्वश्रु पौरातर गता

शत्रु माने सास उस सास के पुर के पास में ही उनके महल के पास में ही उत्तर पार, पार उत्तर की ओर श्री राधारानी का के अपने महल पार्श्वर्ती राजु धाम जो परम परम शोभा से युक्त है अब राधा रानी के महल की शोभा का वर्णन किया जा रहा है वन शिल्प कलाई के धामों जिसमें

वास्तुकला और मूर्तिकला, चित्रकला इनके अपूर्व शिल्प उनकी प्राप्ति हो रही है बन शिल्प कल धाम शिल्प कला उसका एकमात्र जो धाम हो करके विराजमान है तो शशु पर ससुराल में सास के भवन के पास में ही पार्श्वर्ती ये भवन है राजिष्णु माने अत्यंत प्रकाशमान है

चमक से युक्त है और बर शिल्प कल एक सुंदर शिल्प कला उन उनकी विशेषता यहाँ पर प्राप्त है सुंदर शिल्प कला वहां पर प्राप्त हो रही है, है बाबा ने आज बात्सल्य के कारण यह भवन निर्माण करके दिया है जैसे वृष राशि का सूर्य उसके आगे

सारे प्रकाश अत्यंत फीके पड़ जाते हैं माने जेठ के महीने का जो सूर्य है वो सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है जैसे तेज गर्मी पड़ती है आजकल जैसे पड़ रही है ना तो वृषभानु वृष राशि का जो सूर्य है वो वृष राशि का सूर्य जैसे सर्वत्र तेजमान है ऐसे ही ब्रष्वान की बेटी होने के कारण

ुजा के कारण श्री राधिका का तेज भी सारे तेजों को फीका कर देने वाला है इसलिए ब्रिश्वानुजा यह नाम इनका सर्वथा उपयुक्त है कि सूर्य के तेज के सामने सारे तेजस्वी जितने भी चंद्र तारे इत्यादि वे सब जैसे फीके पड़ जाएं ऐसे श्री राधिका तेज के आगे राधिका प्रकाश के आगे

बाप का गुण बेटी में आएगा या आएगा तो श्री राधिका के प्रकाश के तेज के आगे अन्य सब का तेज जहां फीका पड़ता है इसलिए वे वृक्ष भानु राशि के भानु माने जेठ के सूर्य के समान उनकी पुत्री हैं उनकी ब्रष्वान जाहोदर के विराजमान तो है तो तातेन बक्सल तया ब्रश्वान नहीं वो श्री ब्रशभान बाबा ने ही

त्सल्य के कारण निर्मापितम जिस भवन की रचना की है उस भवन की वे ही हैं कोई दूसरा नहीं है श्री राधिका के भवन की तुलना राधिका के भवन से ही की जा सकती है जहां कोई उपयुक्त उपमान न मिले और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए वहां पर एक अलंकार होता है उस अलंकार का नाम है

अनंद अलंकार राम से राम सिया, सियासी राम रावण योर युद्धम राम रावण यो रेव राम रावण का युद्ध राम रावण के जैसा ही है उस युद्ध की कोई दूसरी तुलना नहीं है तो ये अन्य अलंकार होता है तो यहां पर कह रहे हैं कि तदुपमा पे तदेव न अन्य श्री राधिका के भवन की तुलना राधिका के महल की तुलना

श्री राधिका का महल ही है अन्य कोई दूसरा उसकी तुलना में है ही नहीं प्रण पटला गण तोरणाली गोपान सी विविध गोष्ठ कपाट वेद्य जहा सुंदर एक सुंदर जो भवन की जितनी भी वस्तुए हैं

वो सब वहां पर विराजमान है तो स्थुआ प्रघाण सुंदर खम्बे हैं, स्थुआ माने खम्बे प्रघाण माने लंबे मैदान है आगन है पटल सुंदर जहां पर छत है तोरण सुंदर जहां पर तोरण है दरवाजे हैं, आर्क

गोपान जहां पर सुंदर बरसाती छझिलिया आगे लगी हुई हैं गोपान विविध कोष्ठ अनेक प्रकार के वहां पर कोष्ठ हैं कपाट वेद्य और सुंदर कपाट हैं और सुंदर वेदी माने चब उतरे जहां पर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं ऐसे

एक वो जो ज दुवुर्ज चौबर्ज छाज छज्जे झोखा मोखा जरोखा जहां अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं तो संभव प्रकार पटल आंगन तोरण गोपांगसी माने बरसाती विविध कोष्ठ विविध कमरे कपाट और वेदी

ये विराजमान हैं सुंदर चबूतरे जहां पर बने हुए हैं जिनके ऊपर सामान रखा जा सके या स्वयं भी विश्राम करने के लिए बैठा जा सके ऐसे बेदी जहां पर हैं राजन्ति है राज मणियों की दीप पंक्ति शोभा को प्राप्त हो रही है प्रदीप्त वैचित्र निर्मित जने क्षण चित्र भावा जो प्रदीप्त तो हो रहे हैं जिस समय वे दीपक जलते हैं

उस समय वैचित्र निर्मित एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न करते हैं वैचित्र मान्य चमत्कार चमत्कार को निर्माण करते हैं जन क्षण चित्रभा जिससे दर्शक जनों के हृदय में चित्र भाव अद्भुत भाव उत्पन्न हो जाते हैं चित्र भाव उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे वो सुंदर भवन है

स्थूणा माने खम्बे प्रगाड़ माने आंगन पटल माने छत आंगन माने छोटे आंगन तोरण माने जहा द्वार तोरण माने द्वार उनकी आली माने पंक्ति है गोपानसी जहां पर बरसाती छज्जे खिड़कियों के ऊपर द्वार के ऊपर के भीतर पानी नहीं आए

वो से छज्जे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं बरसाती शोभा को प्राप्त हो रही है विविध कोष्ठ कपाट और बेदी विविध हैं कपाट और बेदी है राजंत मन दीप तति ही दीपों की तति माने पंक्ति वहां पर सुशोभित हो रही है प्रदीप्त वैचित्र निर्मित और जब वे जलते हैं तो एक अद्भुत विचित्रता उत्पन्न करते हैं

जने क्षण चित्र भावा और उनके देखने वाले के नेत्रों में अपूर्व विचित्रता का भाव प्रकट होता है ऐसे श्री किशोरी जी के महल उनके वे महल शोभा को प्राप्त हो रहे हैं श्री किशोरी जी के महल की क्या शोभा का वर्णन किया जाए यत्रेन्द्र मणि नीलमणि भू बल भी

घनाभा हंसाल पर राज बंध रूप भान भ्रतो बिद्यो संकोच अंत शिखना स्वशिखंड पंक्ति क्या कल्पना है एक बड़ी सुंदर कल्पना दे रहे दिखा रहे हैं बिंब ये है कि उस भवन की ऊपर की जो छत है वह नीलमणि की ऊपर का जो गुंबज है

तो गुंबज नीलमणि का से सुशोभित हो रहा है उस नीलमणि से सुशोभित उस गुंबज के ऊपर सुंदर हंस बैठे हुए हैं हंसों की भी पंक्ति उस शिखर के ऊपर बनाई गई है हंस जो हैं वो चांदी के तो नीली गुंबज वो तो प्रतीत होता है

मानो बादल हैं और उसके ऊपर हंस बैठे हैं तो नीले बादल को देख करके मोरों को एक भ्रम हो जाता है अरे वर्षा ऋतु आ गई है मेघ आकाश में उमड़ आए और बादल को देखकर के जैसे मयूर अपने पंखों को फैला करके नाचने लग जाता है ऐसे ही उस श्री प्रिया जी के महल के मध्य भाग के

उस गुंबज का दर्शन करके शिखर का दर्शन करके उस नील शिखर का दर्शन करके मेघों को प्रतीत होता है कि जैसे बादल उमड़ आए हैं वर्षा ऋतु आ गई है और वर्षा ऋतु आने पर मयूर पंख फैला करके नाचने लग जाते हैं पंख तो नाचते नाचते जैसे उनकी दृष्टि उस शिखर के ऊपर

बने हुए चादी के चमकीले हंसों की ओर जाती है तो उनके मन में विचार आता है अरे होता ऋतु तो गई अब तो शरद ऋतु आ गई है और देखो ये हंस उड़ करके विराजमान हैं तो हंसों को देख करके वे मयूर अपने पंखों को जो फैलाया था उसको वापस समेट लेते हैं और तो समेट करके विराजमान होते हैं इस प्रकार वो

प्रियाजू के महल और उनके शिखर वो हंस मयूरों के लिए शत्रु बने का कार्य भी कर रहे हैं और मित्र बने का कार्य भी कर रहे हैं इसी बिंब को देखिए इसी बात का यहां वर्णन किया जा रहा है कि यत्र इंद्र नीलमणि भू जहा की इंद्र नीलमणि नीलम की बनी हुई जहां की सुंदर भूमि है

माने शिखर जो है वो नीलम के बने हुए हैं नीले रंग के हैं तो नील नीलमणि भू बल जहां के बल भी माने छज्जे नीलम के बने हुए और शिखर नीलम के बने हुए भू और बल भी जहां शिखर और बल्ल माने जो झरोखे हैं वे झरोखे नीलम के बने हुए हैं जो के घना भा

बादल की आभा को प्रदान कर रहे हैं उस बादल की आभा को देख करके हंसाली अप्यु और उनके ऊपर हंसों की पंक्ति भी बैठाई गई है हंसों की पंक्ति कैसी है राजत सा रजत से बनी हुई शादी से बनी हुई हंसों की पंक्ति भी उन शिखरों के ऊपर सजा करके बैठाई गई है

उन झरो के ऊपर हंसों की पंक्ति भी बैठाई गई है तो राज माने चांदी की हंसों की पंक्ति है और नीलमणि की बने हुई बलवी माने झरोखे जहां शोभा को प्राप्त हो रहे हैं शिखर और झरो के प्राप्त हो रहे हैं इनको देखकर के ये वीक्ष बंधु रिपान भरता जो मयूर हैं वे

उनमें कहीं बंधु भाव को धारण करके विराजमान होते हैं कभी कभी रुपु भान रुपु भाव को धारण करके सिखना माने मयूरगढ़ विराजमान होते हैं तो नीले छज्जों को देख करके नीली झरोखों को देख करके तो लगता है जैसे बादल आ गए हैं इसलिए बंधु समझते हैं और फिर

हंसों को देखते हैं तो समझते हैं कि अब तो शरद ऋतु आ गई है हंस क्रिया करने लगे हैं शरद ऋतु में हंस छिप जाते हैं नहीं बशा में छिप जाते हैं शरद ऋतु में प्रकट हो जाते हैं तो हंसों को देख के शरद ऋतु की कल्पना करके ये मयूर अब संकुचित हो जाते हैं और वे तथ्य और संकोच पहले

मयूर अपने पंखों को फैलाते हैं और फिर संकोच उनको संकुचित कर लेते हैं स्वखंड पंक्ति ही अपने पंखों को मानव छिपा लेते हैं यहां उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है उत्प्रेक्षा शब्द का शब्दार्थ होता है कल्पना करना प्रस्तुत में अप्रस्तुत की जहां कल्पना कर ली जाए उसका नाम

उत्प्रेक्षा है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का ही ये सुंदर प्रयोग किया गया है जो भवन है उनमें कहीं बादल की कहीं हंस की कल्पना की जा रही है और कल्पना को देख करके मयूरों की चेष्टाओं में भी परिवर्तन प्राप्त होता है कि वे कभी अपने पंखों का विस्तार करते हैं और कभी उनका संकोच कर लेते हैं बड़ी सुंदर एक कल्पना

या की गई कि मयूरों को भी भ्रम उत्पन्न हो जाता है यहां पर भ्रम अलंकार भी उत्पन्न हो रहा है तो ये भ्रम अलंकार भी भ्रम और भ्रांतिमान ये दो अलग अलग अलंकार हैं जहां पर तत्त्वता भ्रम नहीं हो एक वस्तु में दूसरी वस्तु की आ, का दर्शन किया जाए और दर्शन का निषेध भी किया जाए

वहां पर होता है भ्रांतमान ब्रह्म वहां होता है जहां पर के निश्चित रूप से कोई वस्तु को कोई ही समझ लिया जाए यहां पर निश्चित रूप से समझ लिया गया है कि ये बादल ही है ये हंस ही है तो एक जो शिल्प है उस शिल्प को हंस और बादल ही समझ लिया गया साक्षात हंस ही, ही समझ लिया गया और इसलिए

मयूरों को भ्रम यहां उत्पन्न हो गया है तो भ्रम अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया उत्प्रेक्षा और भ्रम मानो ये बादल हैं और उन बादलों को देख करके मयूरों को भ्रम हो गया है तत्वोपेश शयनासन भूषण आदि बेदीर ब्रमझ परिलिप्त विशोध्यता आस्थी रात मुक्त

मुच्चोल मुन्नत मुदो मिलता बबंध श्री किशोर जी के महल की अपूर्व शोभा शोभा ये दिखा रही है कि यह प्राकृत वस्तु नहीं है हिंदू संस्कृति में मंदिर और उन मंदिरों में जो सबसे सुंदर से सुंदर वस्तु

और मूल्यवान वस्तु को जो एकत्रित करने की पद्धति रही मंदिरों में जो इतनी संपत्ति इकट्ठी की गई उसका भाव ही यह है कि वह हृदय में दर्शन करने के साथ ही साथ एक भाव उत्पन्न करे कि यह स्थान कहीं प्राकृत नहीं है एक दिव्यता का बोध कराने के लिए एक चिन्मयता का बोध कराने के लिए मंदिरों में इतने ही वैभव को

एकत्रित किया गया कि वो प्राकृत नहीं है अब बोध कराना है है है तो ये एक एक एक इमेज पैदा करनी है, एक या एक भावना करानी है, उसमें सहयोग प्रदान करता है। कि देव पूजन में रजत वस्त्रों का रजत पात्रों का सुंदर रत्न आभूषण मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु उनका भगवत सेवा में बिनियोग यह अपने आप दिखाता है

ये सारी वस्तुएं चिन्मय हैं ये परम परम दिव्य होकर के विराजमान हैं ये सत्व प्रधान होकर के विशुद्ध सत्वात्मक होकर करके प्राकृत सत्व नहीं विशुद्ध सत्वात्मक होकर करके विराजमान ये एक अनुभूति कराना ये उसकी एक भावना है इसीलिए इतने वैभव का वर्णन किया जा रहा है यहां पर तत्वोपेश शयनासन भूषण आदि वहां पर श्री रूप जी

उन्होंने श्री रत्न मंजिरी जी आनंग मंजिरी जी श्री मंजूलाली जी और जितने भी सखी गण हैं उन मंजरियों को साथ में लेकर के श्री प्रियाजू के महल की शुभव्यवस्था करना सेवा करना आगे जिस चीज की जहां जरूरत पड़ेगी उसकी सेवा करने के लिए वे तैयार हो गई हैं तत्रोपवेश श्री प्रिया यहां पर बैठेंगी उनकी चौकी उपवेश

फिर शयन यहाँ शयन करेंगे यहां यहाँ पर भोजन करेंगे यहाँ ये श्रृंगार कुंज है तो भोजन कुंज श्रृंगार कुंज शयन कुंज स्नान कुंज श्रृंगार कुंज सारी कुंजों को जितनी भी अष्ट सेवा कुंज है श्री प्रिया जी का बीच में महल है उसके चारों ओर आठ सेवा कुंज है उन सेवा कुंजों को

सजा करके सखियों ने रखा कि ये पाषा कुंज है वहां पर सुंदर से पाशा तैयार करके रखी ये भोजन कुंज है ये जलकेली की कुंज है वहां पर सब जलकेली की वस्तुएं तैयार करके रखी ये रास कुंज है तो जो मंगला श्रृंगार भोजन राजभोग इत्यादि जितने भी कुंज है

उत्थापन विश्राम उत्थापन पाशा रास इत्यादि अष्ट जो हैं उन अष्टकुंजों को सजा करके इन रूप जी ने उस समय तैयार किया श्री प्रिया जी के अष्टकोणात्मक आठ कोण के सुंदर बीच में महल है और उस महल के चार ओर चार दरवाजे हैं बगल में चार छोटे दरवाजे हो करके

कौन दिशाओं में विराजमान है और वे दरवाजे पास के जो आठ कुंज हैं उन सेवा कुंजों में वे दरवाजे खुलते हैं और उन सेवा कुंजों में भी सारी पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था पूरी तरह से वहां विराजमान है तो तत्वोपदेश वहां पर सिंहासन है शयन है भोजन की सामग्री रखी हुई है

भूषण रखे हुए हैं बेदी चौकी विविध प्रकार की रखी हुई हैं, जिनमें क्रीड़ा की सामग्री वे सब पाषा इत्यादि चौपड़ पासे वे सब बिछाई गए हैं परलिप्त तास्ता सबको झाड़ करके फिर मंदिर वस्त्र करके उन मणि भवन में सुशोभित किया गया आश्चर्य रा

और उनके ऊपर सुंदर मृग उनको भी बिछाई गई जो वैभव के प्रतीक होकर के विराजमान है रामकवर माने मृग चर्म जो है वो मृग में भी कहीं आनंद पूर्वक बिछाए गए ऊपरी उपयुक्त मुक्त उनको लगाए गए और ऊपर उपयुक्त मुक्त मल्लोच मोती का सुंदर उल्लोच माने

चंदोवा बनाया गया जिसमें मोती की झालर लग रही है उल्लोच कहते हैं चंदोवा वो चंदोवा वहां पर बनाया गया है उन्नत मुदो मिलता भवंधु। ऐसे परम आनंद के साथ में श्री रूप जी ने उसे मुदित होकर के मिलता सखियों की सहायता लेकर के उस उल्लोच को मुल्लोच को उस चंदोवे को बांधा है

एक आ ममार्ज मण कांचन भाजनानी किसी को आदेश दिया और उस समय एक आ एक जो दासी है उस दासी ने ममार्ज मण कांचन भाजनानी मणिकांचन के भाजन मन पात्र उनको स्वच्छ किया किसी एक गोपी ने एक मंजरी ने

मणि और सोने के जो पात्र थे उन पात्रों को स्वच्छ किया ये ऐसी पद्धति जिसमें कहीं सेवा हम लोग भी कर सकते हैं इसी पद्धति के आधार पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये जो गृहस्थ हैं वे तो कर लेंगे विरक्त कैसे करेगा वैराग्य ग्रहण करने का मतलब यह नहीं है कि सेवा

बंद हो गई हमारी अब हमें सेवा करने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है पहले सेवा की जा रही थी उपकरण के द्वार जहां है, मंदिर हैं वहां सारे उपकरणों का उपयोग करते हुए ठाकुर की सेवा की गई जब विरक्त होकर के कहीं यायावर होकर के विचरणशील परिपराजक होकर के विचरण करने वाले परिवृजन करने वाले होकर के

यदि कोई व्यक्ति कोई साधक विराजमान हुए हैं माधुकरी बाबा जी बनकर के तो ऐसा नहीं है कि उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी उनकी सेवा और बढ़ जाएगी ग्रास्ती तो या आश्रम में तो उतना वैभव इकट्ठा भी नहीं किया जा सकता है कहाँ से वैभव इकट्ठा करेंगे तो मानसी सेवा करने के लिए बैठे हैं वहां पर तो खूब हीरा पन्ना और महारत्न उनके द्वारा ठाकुर जी का सिंहासन बनाओ कौन मना कर रहा है

तो वहां पर तो सेवा और ज्यादा की जाएगी इसलिए दीक्षा ग्रहण कर लेने के बाद यह कर्तव्य है अनिवार्यता है विकल्प नहीं है छूट नहीं है अनिवार्यता है कि दीक्षा ग्रहण की है यदि मंत्र की प्राप्ति हुई है यदि श्री योग माया मंत्र की कहीं प्राप्ति हुई है

काम गायत्री की प्राप्ति हुई है तो काम गायत्री प्राप्त होने के बाद में अष्टकालीन सेवा करनी ही पड़ेगी सेवा नहीं करते हो तो जहां सेवा हो रही है वहां सम्मिलित तो होना पड़ेगा कुछ ना कुछ सेवा करनी पड़ेगी भाई एक बार तो मंदिर में जाओ सेवा करो चरण स्पर्श करो परिवार में भी सबको जहां दीक्षा है वहां पर एक बार ठाकुर जी का

चरण स्पर्श करने के लिए जाना पड़ेगा स्नान करने के बाद में सबसे पहले के चरण स्पर्श करने के लिए मंदिर में जाओ भाई इतना भी नहीं कर सकते आरती तो में उपस्थित होंगे क्योंकि आरती दर्शन में वो सारे फल की प्राप्ति हो जाती है जो फल साक्षात सेवा करने पर प्राप्त हो इसलिए नियम तो रखना ही चाहिए आरती के समय तो सब लोग

दर्शन उपस्थित तो होंगे और उसमें लगभग सभी सेवाओं का एक साथ दर्शन कहीं प्रतीक रूप में पंच आरती के माध्यम से सभी संपूर्ण सेवा का एक बार दर्शन हो जाएगा इसलिए आरती दर्शनकार को तो आग्रह रखना ही चाहिए और इसीलिए आरती के पहले एक टंकोरा लगता है कई मंदिरों में इसका मतलब है आरती होने वाली आ जाओ जल्दी से एक सूचना है

फिर आरती हो रही है उस समय तो सबको उपस्थित होना ही चाहिए तो यह कहने का मतलब तो यदि दीक्षा हो गई है तो दीक्षा के बाद में सेवा तो स्वरूप सेवा तो करनी पड़ेगी चाहे उपकरण से सेवा की जाए चाहे मानसिक सेवा की जाए विरक्त है तो मानसिक सेवा गृहस्थ है तो मानसी उपकरण दोनों के द्वारा यथासाध्य सेवा

गृहस्थी भी यथा साध सेवा तो करेगा ही चित्रपति नहीं जो बिरकते हैं वो भी कहीं ना कहीं चित्रपट गिर कुछ तो रखेगा ही उसकी सेवा वो करेगा ही आश्रम में रहेगा तो वहां भी सेवा में उसको कहीं ना कहीं अपना योगदान कुछ न कुछ करना ही चाहिए ये नहीं कि आरती हो रही हो हम अपने कुटिया में बैठे नहीं ये उचित नहीं वहां पर उपस्थित होना चाहिए सेवा में उपस्थित होना भी चाहिए

तो एक आमार्ज आम मणिकांचन भाजनानी किसी ने मणिकांचन पात्र उनको साफ किया काचित पाया समय योग्यम पानाय कोई माने जल को दूध भी हो सकता है दूध जल सब जो भी आवश्यकता के ये एक उप है तो सेवा के उपयुक्त जो वस्तुएं हैं समय योग्यम

उनको उपान नाय उनको ला करके किसी मंजिली ने वहां पर रखा चित्रांश का पिहित रत्न चतुष्क कायाम और उस समय सुंदर वस्त्र से ढकी हुई रत्न चतुष्क का जो रत्न रत्नजटित एक टेबल थी चौकी थी चतुष्क का माने चौकी रत्न रत्नजटित जो चौकी है उस चौकी के ऊपर

आलम्बनीय मदधाप उसमें जहां पर सारी सामान पूजा की सामग्री सेवा की सामग्री रखी जाएगी उस चौकी को स्वच्छ करके आलमियम माने जहां पर रखा जाएगा ऐसी चौकी को स्वच्छ किया और अधाप अपरो अपर और किसी ने श्री प्रिया जी जहां विराजमान होंगे वहां झाड़ करके सुंदर तक किया

उसको पीछे लगाया तो मंजिरी गण श्री प्रिया प्रिया जी के अब जागेंगी तो सेवा की तैयारी वहां पर कर रही तो कांचन भाजनानी किसी ने पात्रों को माजा किसी ने समय योग्य जल को भर करके रखा झाड़ी इत्यादि भर करके रखी दूध इत्यादि तैयार करके रखा किसी ने सुंदर

चमकीले कपड़े से ढके हुए जो चौकी थी ऐसी रत्न चौकी के ऊपर यथा सुंदर वस्तुएं रखी और उपवरण जहां प्रिया जी बैठेंगी वहां पर भी तकिया इत्यादि संभाल करके रखें पूर्व दु अंकुश मणि पूर्वेद्यो रंकुश मणि मय भूषणानी मुष्टान यत्न संकुटम तथा

बलय राज उच्च राज्य जघर्ष कुमार की सेवा की जा रही है अंकुश मणिमय भूषण आनी पहले दिन श्री प्रिया जी के शयन कराते समय मणिमय जो सुंदर भारी गोटा के वस्त्र थे उन वस्त्रों को

किसी ने संभाल करके रखा शयन कराने के पूर्व जो मन में आभूषण थे उनको कलमदान में रखा उन कलमदान को ला करके अब श्रृंगार कुंज में रखा है सेवा कुंज में उन श्रृंगार की वस्तुओं को ला करके रखा मृष्टान यत्र नेतानी, उनको स्वच्छ करके यदि उनके कहीं परछिया

टूट गए हैं कोई टोरी टूट गई है उसको वापस बांध करके उनको तैयार करके श्रृंगार को वापस करके उनको सुव्यवस्थित करके किसी दासी ने रख दिया है यत्र संपुटम तथ और उन कलम दानों को लाकर के संपुटम उन कलम दान को लाकर के वहां पर रखा है उच्च झणक वालय राजे जिस समय रख रही है इस समय

इन मंजिलियों ने अपने हाथ में दासियों ने जो रत्न के कड़ूले पहन रखे हैं चूड़ी पहन रखी है तो उच्च वालय राजी वलो की राजी माने पंक्ति वह झड़कार कर रही है समुद्र समय और उस समय उन कलमदानों को खोल करके भी देख रही हैं, उनको

खट्टा करके जिस चीज की जरूरत पड़े वो सब वहां पर रखे और काचे जघर्ष किसी ने बैठ करके आनंद पूर्वक कर चंदन जो है वो चंदन जघर्ष चंदन घिस रही है कोई मंजरी चंदन घिस रही है विधु कुंकुम चंदन आनी विधु मानी कपूर चंदन और कुंकुम इनको घिस करके कोई सखी तैयार करे दोबारा सुन ले पूर्व त्यूह

पहले दिन के जो वस्त्र अंशुक माने वस्त्र थे मयमय भूषण थे उनको संभाल करके किसी ने रखा आज जो पहनेगी श्री प्रिया जी उन वस्त्रों को पहले से संभाल करके रखा मुष्टानी उनको स्वच्छ किया यत्न संपुटम यहां पर लाकर के संपुट माने कलमदान उनको श्रृंगार कुंज में स्नान श्रृंगार कुंज में

ला करके रखा और उच्च झड़क बलय राज जिनके हाथ की चूड़िया उच्च स्वर में स्वर कर रही हैं झणककार कर रही हैं ऐसी किसी मंजरी ने मुद्दाट्य अपनी चूड़ियों को ऊंचा सरका करके उदघाट्य चूड़ियों को ऊंचा सरका करके का सुंदर कपूर उनको कपूर कुमकुम चंदन इनको घिसा

घिसकर के ही शिशोभी हो तो रही अन्य विधत्त सुमना सुमनो भी, भी। चित्रई की हार कांची अन्य माने किसी दूसरी दासी ने वेधत्त माने रचना की है दासी कैसी है सुमना सुंदर मन वाली है श्रुत भाव वाली अन्य किसी दासी ने सुमनो भी सुंदर पुष्प

चयन किए हैं उन पुष्पच के द्वारा चित्रीट सुंदर श्री प्रिया जी के किीट मुकुट की रचना की है प्रिया जी के लिएट की रचना की है किसी ने कटक हाथ के कड़ूले बनाई किसी ने फूलों के अंगर बाजूबंद उनको बनाया है किसी ने हार सुंदर हार उनकी रचना की है और किसी ने कांची

कमर की कौधीनी, उस कौधीनी की उस रचना की है तो इस प्रकार सुप्रिया जी के आभूषणों की रचना करते हुए कोई विराजमान हुई है जाति लवंग खदरा रज माना और किसी ने जाति माने इलायची लौंग खदेर माने कथा इन सबों को तैयार करके पान बीड़ा के लिए रखा है

जाति और लवंग इनसे रज माना माने तैयार करके रंग करके काचित सोरसा का बीटी किसी ने सोरसा परम सुंदर फणबल्ली माने पान फणबलि कहते हैं पान को ऐसी बीटी उसकी रचना की है फणबल बीटी फणी माने सर्प

सर्प के समान जिसका पत्ता हो फैले हुए फण के समान इसीलिए फणबल्ली ये पान का नाम है तो फणबल्ली उसकी बीटी उसकी बीड़ी बना करके बीड़ा बना करके किसी ने तैयार किया है अत्रांतरे इसी बीच ब्रिज में जगार हो गई और जगाड़ होने पर सब लोग जाग गए तो जागने पर प्रतिदिशम

दधिमंथनोत्थव प्रत्येक दिशा में दही मथने की आवाज आने लगी बगल के घरों से पड़ोस के घर से दधिमंथन की स्वर प्राप्त होने लगा ये दधिमंदर का स्वर श्री ब्रिज में विराजमान बिरा अवस्था में भी ये दधमंदर का स्वर श्री उद्धव ने सुना उदगा नाम अरविंद लोचनम

ब्रजांगना नाम दिव्य मृष ध्वनि ही दघन निर्मन शब्द मिश्रतो तो निश्यते दिशा अमंगल तो दही मथुरा है विरहदशा में प्रसंग नहीं है परंतु प्रसंग आगे इसलिए कह रहे हैं विरहदशा में तीन प्रकार की स्थिति है कृष्ण के मथुरा चले जाने पर भी ब्रिज की तीन प्रकार की स्थिति है

एक स्थिति है जहां पर ब्रिजवासी बिह का अनुसंधान करते हुए विराजमान दूसरी स्थिति है कि कन्हैया आएगा जैसा छोड़कर के गया है वैसा ही ब्रिज मिलना चाहिए इसलिए वे सब संभाल सुधार करके रख रही हैं तीसरी स्थिति यह है कि श्री कृष्ण के साथ में

नित्य लीला करते हुए ही संयोग में ही विराजमान हैं और संयोग में विराजमान होकर के उस लीला का नरंतर दर्शन कर रहे हैं और अप्रकट लीला में नित्य विहार की लीला में जो अपूर्व आनंद उसकी उनमें स्थिति है और बिरा नाम की कोई चीज है इसका अनुसंधान नहीं।, नहीं है कृष्ण गए हुए इसका अनुसंधान नहीं है कवि भाव में

मिलन प्राप्त करते हुए और कभी साक्षात मिलन प्राप्त करते हुए विराजमान तो साक्षात मिलन फिर भावात्मक मिलन फिर इस आशा में कि श्री लौट करके आएंगे उनकी सारी वस्तुएं हमको वैसी की वैसी रखनी है इस भाव में भी वे और कहीं फिर व्याकुलता है जब बिरह उत्पन्न हो जाएगा उस समय सब चौथी जो स्थिति होगी वो बिरा की स्थिति तो कभी मिलन की स्थिति

कभी श्याम सुंदर आएंगे तो उनके लिए सब वस्तु आने वाले हैं इसलिए पहले से तैयार करके रखो ये उत्साह की स्थिति कभी वे भूले हुए हैं कि श्याम सुंदर कहीं गए हुए हैं और पहले की तरह से ही बिरह में विराजमान हैं और कभी विराह की स्थिति ये चारों स्थितियों का श्री जीव गोस्वामी जी ने भ्रमर गीत प्रसंग में

वर्णन किया ब्रिज की जो शोभा का वर्णन किया गया है उस समय इन चारों स्थितियों के द्वारा उसका समाधान किया गया कि अलंकृत विजवासियों को देखा वास्तार्थ गैयाओं के साथ में मिलन करने के लिए जहां बैल आपस में झगड़ा कर रहे हैं जहाँ वो दोहन का स्वर हो रहा है कोई कह रहा है अरे बछड़ा पकड़ियो कोई कह रहा है अरे दोहनी लयो अरे कोई कह रहा है अरे दूध संभालियो

ऐसे ब्रिजवासी जहां बोलते हुए विराजमान है तो वहां पर तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिज में कोई कष्ट है ही नहीं तो वो अप्रकट लीला का दर्शन कराया या भावावेश में कृष्ण जैसे गए वैसे ही आए तो उनको दिखना चाहिए ये दिखाने के लिए या श्री कृष्ण यहां हैं कहीं गए नहीं हैं इस भावावेश में वे भूल गए और एक चौथी स्थिति है वो है बेरा

तो यहां पर अक्षरे प्रतिदिशम ददमंथनोत्थम प्रत्येक दिशा में दही मंथन का स्वर हो रहा है रावई उस स्वर से आवारतः महीसुर बेद घोष कहीं आवार माने युक्त होकर के दधि मंथन के साथ में मिलकर के महिश्र बेद घोष मही सुर मन ब्राह्मण

उनके द्वारा किए गए वेद के घोष की सुनाई वेद का घोष सुनाई दे रहा है कई ब्राह्मण लोग जक के वेद पाठ कर रहे हैं और उन वेद पाठ के साथ में प्रातःकाल के समय दही मतने का जो स्वर है वो सुनाई दे रहा है, व्यति है। हम्बा ध्वनि व्यक्ति विधान मथोवधाई कहीं गैया हम्बाह हम

ऐसे ध्वनि करते हुए गायें विराजमान हैं और गैया हम्बा ध्वनि कर रही हैं उनके व्यतिधान उनके द्वारा व्यतिधान माने जगाया जा रहा है गैयाओं की हम्बा ध्वनि हो रही है मिथोवधाई ऐसे एक गाय की हम्बा ध्वनि को सुन करके दूसरी गाय भी हम्बा ध्वनि कर रही है मिथा माने परस्पर सुन करके

अब धाई माने सुनकर के हम बा्वनि जहां कर रही हैं वाली, गायों की पंक्ति है और तर्णक घटा बलदी और जहां तर्णक माने बछड़ों की समूह बछड़ो की घटा वह बलद अंतरायी वह भी वेद ध्वनि इनके श्रवण करने में

बाधा उत्पन्न कर रही है तो दही मंथन की ध्वनि हो रही है जिसमें बेद्वनि से अंतराय हो रहा है में गायों के ध्वनि से अंतराय हो रहा है उनके द्वारा बछड़ो की ध्वनि है उसके द्वारा भी अंतराय हो रहा है इसलिए वास्तव में यह घोष होकर के ही ब्रज विराजमान है ब्रिज का एक नाम है घोष घोष माने

जहा कोई बात कांग में कांग में फुसफुसाते हुए कहीं नहीं जाए सब ब्रिजवासी जोर से ही की आदत होती है जोर से हेला, गारी। ये की रीति ये ऐसी ही है कि किसी को बोलना हो उसको हेला देके बोल ले हेला पाल ले तो बोलंत हेला जहां जोर से ही बोला जाएगा बचनंत गारी बचनों में गारी देखा दे मारे

ऐसे गारी देकर जहां बोला जाए तो बोलने बोलने में जहां गाड़ी है जहां जोर से ही पुकारा तो जाएगा तो ऐसे ये आंचलिक जो अपूर्व की शोभा उसका वर्णन किया गया आंचलिक साहित्य की अपनी महिमा है आंचलिक साहित्य जैसा आ, समाज का दिग्दर्शन कराता है वैसा दिग्दर्शन

और कोई दूसरा नहीं कराता है आंचलिक साहित्य की एक विशेषता होती है कि उसमें सरस्वती नहीं कहा जाएगा सुरसती कहा जाएगा हाँ सुरसतिया <laughs> ये ये ही बोला जाएगा है ना? तो आंचलिक साहित्य जो है उसमें बोलचाल की जो बोली है कृष्ण कहकर के नहीं श्री कृष्ण कहकर और एक कन्हैया घिसकर करके कन्हैया एक घिसकर के

जहाँ बोला जाएगा तो ये आंचलिक साहित्य की विशेषता है आंचलिक जो साहित्य है उसमें लोक भाषा उसमें जो स्थानीय आंचलिक प्राकृतिक दृश्यावली और प्राकृतिक संस्कृति प्राकृतिक उस अंचल के जो उत्सव है उन उत्सवों की उसकी संस्कृति और उनकी पारिभाषिक जो

शैली सभ्यता की जो शैली है वस्त्र आभूषण उन सब का उसमें प्रयोग होगा तो आंचलिकता का दर्शन यहाँ पर अपने आप हो रहा है तो वृक्ष की जो आंचलिकता है वह संपूर्ण रूप से रसमई और निश्छल होकर के विराजमान तो निश्चलता और रसमई स्वरूप वह विशेष रूप से प्राप्त हो रहा है तो यहां पर वही कह रहे हैं कि हम बात ध्वनि हो रही है

बछड़े जहां पर उत्कूर्दन कर रहे हैं जहा पर सुंदर बिटोरा शोभा को प्राप्त हो रहे हैं जहां पर गोवर का चूरा बिखरा हुआ शोभा को प्राप्त हो रहा है बिटोरा कहते हैं बुर्जा गोवर के जो अपलाओं के बुर्जा हैं, उनका नाम है बिटोरा तो वो बिटोरा दो प्रकार के एक बिटोरा है कहीं गोवर के बिटोरा

कहीं दूसरे बेटोरा है भुसके बिटोरा तो एक जगह गोबरों उपलाओं को इकट्ठा करके और उनको ऊपर से लीप करके झोपड़ी से बना करके रख दिया जाए उसका नाम बिटो है बिटोर तो जहां बिटोराए अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहे बिटो हैं बिटोरा में कितनी सुंदर कला कलाकारी कितनी सुंदर करे गोबर से ही वहां पर मोर तोता सब बजाय बिटोरा के ऊपर अपूर्व शोभा

वो जहा पर बछाओं के उत्कूर्द की शोभा हो रही है अपूर्व शोभा हो रही है वो शोभा अपूर्व आंचलिक जो शोभा वो दिखा रही है अरे मेरी फरिया ली हो मेरी दोहनी लियो मेरा गमछा लियो ऐसा कहकर कि जहाँ अपूर्व अपनी जो ब्रज की जो बेशभूषा

उसको संभालते हुए विराजमान हो रहे हैं हम्बा ध्वनि व्यक्तिधान मिथोवधाई हम्बा ध्वनि को श्रवण करके तर्ण काली जहां अंतराय कर रही है बंदिष्ठ वृंद जन बृंद बितायमान श्री कृष्ण कीर्ति बृदाली सुधा तरंगई वृंदिष्ठ बंद जन बृंद बितायान जहां पर

सुंदर बंदी जन मानी श्री नंद बाबा के जितने भी बंदी जन सेवक चारण कर, वे बाबा की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे बृजराज जय हो गोकुल कुमार की जय हे बृजराज कुमार ब्रजवासी इनके के तारे सब आपको दर्शन करवे के ताई जय जय

अभिलाषा कर रहे हैं नेक दर्शन दीजो दर्शन दीजो ऐसे जहां श्री ब्रजवासी श्याम सुंदर को जगा रहे हैं तो बृंदिष्ट बंदी जन वृंद जहा देवतागण ही बंदी जन होकर श्री नंद बाबा की स्तुति करते हुए विराजमान हैं वृंदिष्ट माने देवता जैसे परम परम पूजनी बंदी वृंद बितायमान जहां कीर्तन कर रहे हैं

श्री कृष्ण कीर्त बिर सुधा तरंगई और बिरधावली का गायन कर रहे हैं के अरे हे नारी हे कंसारी हे अघारी ऐसे श्री कृष्ण के गुणान्वाद अरे काली मर्दन अरे बंशी मोहन ऐसे श्री श्यामचंदर की विभिन्न लीला हे गोवर्धन धारी अरे मोर मुकुटवारे तेरे बिन्द चाहे

अतः तेरे बिना रहा नहीं जाए ऐसे गायन करते हुए जहां ब्रजवासी जन विराजमान हो रहे हैं बंदी जन प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे मोर कु तेरे दर्शन के बिना अमनी रह हो जाए तो बृंदिष्ट माने बंदनीय बंद जन माने चारणगण उनके द्वारा बिताए मान माने विस्तृत की गई श्री कृष्ण कीर्ति

बिरुदाल सुधातरंगई और जिसमें लच्छेदार भाषा में अनुप्रास की भाषा में तुकवंदी की भाषा में बिरुदाली गायन की जा रही है विरुद्ध गायन किए जा रहे हैं विरुद्ध का तात्पर्य है कलात्मक प्रकार से वाक्य को विरुद्ध कहती है कलात्मक प्रकार से जो वाक्य रखे गए उनका नाम है विरुद्ध। तो विरुदाल सुधा तरंगई की सुधा तरंग यहाँ हो रही है

श्री गोविंद वृद्धावली में विरुद्ध का ही वर्णन किया गया जहां सुंदर छोटे से बाक्य में पहले कलात्मक रूप में वर्णन किया जाए फिर श्लोक का वर्णन करके विरोध का गायन करके अंत में फिर से विरोधांत श्लोक उसका गायन करते हुए वर्णना की जाए फिर एक छोटा सा विरुद्ध दे दिया जाए सारी

शुक ब्रिज कलई कलविंक केकी जहां पे सारी अः सुक सार का शुक सुंदर आवाज कर रहे हैं कलविंक के कलविंक चटक केकी माने मयूर कोलाहल करते हुए क्रमतेव समेद माने क्रीड़ा कर रहे हैं जाग्रस लोक निचे इस प्रकार लोक जागा जाग्रस लोक निचे

सब लोग जाग गए अत बास रेती कर्तव्य भावन मेवो उस समय श्री नंद बाबा के जी के पड़ोस की जितनी भी गोपिया हैं वे भी कृष्ण दर्शन करने के लिए श्री नंद भवन की ओर चली गई हैं नंद भवन में कृष्ण मुख दर्शन करने के लिए आज पधारी

अरे मंगला दर्शन करें आए जो मंगला दर्शन करे तो बाको मंगल में दिन जाए पूरा दिन ही मंगल में व्यतीत होता है तो जागृत लोक निचु जो लोक समूह है वो जागृत हो गया अत बासरे थी दिन आ गया है बासरे थी माने दिन हो गया है ऐसा विचार करके कर्तव्य भावन परेश में मेवो

सबसे पहले कृष्ण दर्शन करना है आज का दिन भगवत सेवा में व्यतीत हो ये भावना करते हुए परे परेश्विशय एव आज एव अपनी शैया के ऊपर ही ये सब गोपी विराजमान हो रही हैं, पड़ोस की गोपियां भी सब जागी और कृष्ण क्षण क्षण सतृष्ण तया कृष्ण का ई क्षण होगा इस क्षण माने आनंद में

यमक अलंकार का प्रयोग है कृष्ण का ईक्षण रूपी क्षण माने आनंद एक है ई और दूसरा है क्षण माने आनंद कृष्ण के दर्शन रूप ही आनंद की प्राप्ति होगी सतृष्णतया पुरंधरी उनसे सतृष्ण होकर के उत्सुक होकर के पुरंधरी वंदेशु पुर की जितनी भी गोपिका गण गोपिकागण गोपी गण है वे गोपीगण भी

जागे अपने अपने घर के काम को जल्दी से पूरा करके नंद ग्रह संदिध मान श्री नंद नंद ग्रह में भी संदिग्ध मान शेषु जिन्होंने अपने मन को लगा लिया है वे सब नंद भवन की ओर दर्शन करने के लिए आ रही हैं और उस समय श्री नंद भवन में गोप आने की तैयारी कर रही हैं और मुखराज

सबसे पहले अपने मुखराई गांव से श्री पधारी हैं श्री कवि श्याम सुंदर श्री राधिका के पास में श्री मुखराई गांव से श्री मुखराजी पधारी मुखराजी का गांव है मुखराई वहां से श्री राधिका श्री मुखराजी ये पधारी बोलो श्री लाली लाल की जय

आज के आनंद की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राघा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय मय गौर हरी गो जय राधेश